तारानायक शेखराय जगदा धारा धाराधर छाया कंधराय गिजा सृंगैक शृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशा तिलकिने नारायणे नास्त्रिणे माधुरी कारम मधुरमुरली धीरनाद गोकुलम गोकुल व्याक कामम जनमनो नित्यं चित्तेवसत महो वल जनतम शोनाश जनतमशोनाश कर्ण स्लीया प्रबलपुषारथी पृथुरीव गिरासीपे भवती सतत हृद अखंडोय हृदय सदने मे विलश तो सदगुण सदुणाधारम ध्यानगम्यम अखंड नाद वै भो भो नमह अखंड पाद वई सल भगवान की सदगुरदेव भगवान की वृंदवन विहारी लाल जय जय श्रीरान जय जय श्री राधे जय जय श्री परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव के पावन पवित्र चरणार में एवं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणार विंदों में कोटिशाहवंदन हमारे जीवन धन गोविंद की कथा के रस रसिक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 अर्जुन को निमित्त बना करके हम लोगों को सुखी बनाने के लिए जीवन मधुमय बने आनंदमय बने इसके लिए गीता की पवन पावन पवित्र धारा प्लावित कर रहे हैं भगवान ने कहा अपना मन और बुद्धि ये दोनों मेरे में स्थापित कर दो अगर यह स्थापित करने में तुम्हें सफलता नहीं मिलती है तो एक काम और करो अभ्यास के माध्यम से ये मन को हमारे में बुद्धि को हमारे में स्थापित करो हमारे मन का स्वभाव सतत संसार की ओर दौड़ना ही हो गया है और स्वाभाविक भी है जिसका जहां से प्रादुर्भाव होता है उसका उधर आकर्षण होता ही है मन का संबंध संसार से बहुत है और संसार में रचा पचाये मन भगवान में जब तक नहीं लगता तब तक काम बनने वाला नहीं है हमारे जीवन धन कहते हैं अथ चित्तम स शक्नो मई स्थिर अभ्यास नतो मि इच्छा धनंजय मानो भगवान ने कहा कि यदि आप अपने मन और बुद्धि को मेरे में समर्पित करने में लगाने में यदि तुमको तकलीफ होती है समर्थ नहीं होते हो तो अभ्यास योगे ततो अभ्यास योग के माध्यम से अभ्यास का ही प्राय होता है बार बार अपने मन को उधर ले जाना मन यदि विषयों की ओर भगे तब भी अपने मन को हम उधर लगाए कई बार जब कोई क्रिया की जाती है तो उसमें सफलता मिलती है जैसे रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान ये भी अभ्यास ही है बार बार कूप में बाल्टी जाती है रस्सी के साथ में तो जो पाषाण खंड बड़ा कठोर है उस पर भी निशान पड़ जाता है रस्सी के आने जाने से वैसे ही मन चाहे कितना विषयों की ओर क्यों न भग रहा हो इसको बार बार जब इधर अभ्यास करके लगाओगे और मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां से मनी जी को रस मिलता है ये मनीराम जी उधर ही भागते हैं तो यदि मन को परमात्मा से रस मिलना प्रारंभ हो जाए तो ये मन भागेगा ही नहीं और वो स्वरूप, आनंद स्वरूप चित्त स्वरूप तो परमात्मा ही है मन को जब तक उधर से रसानुभूति नहीं होती है तभी तक ये विषयों की ओर भागता है तो प्रयास करके अभ्यास के माध्यम से यदि ऐसा किया जाएगा तो मन लग जाएगा इसलिए भगवान ने प्रयास अर्थ में ही धनंजय शब्द का प्रयोग किया है धन पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रयास तो करता ही है जैसे व्यापारी है व्यापार करता है तो यदि घाटा हो जाता है तो व्यापार बंद थोड़ी कर देता है पुनः प्रयास करता है वैसे ही यदि मानो हम अपने मन को लगाने में उधर समर्थ न हो तो हारे नहीं पुनः प्रयास करें और एक न एक दिन ये सफलता जरूर हाथ लगेगी भगवान ने एक बात और बड़ी अनोखी कही यदि आप ये भी करने में समर्थ नहीं हो पहली बात तो मन बुद्धि को भगवान में निवेशित कर दो ये भी समर्थ नहीं तो अभ्यास करो और ये भी यदि समर्थ नहीं हो अभ्याप्य समर्थोशी मत्कर्म परमोभव मदर्थम कर्माणी कुरन्न सिद्धिम ववापस्सी यदि आप अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं हैं तो क्या करें बोले मत कर्म परमो भव आप याद रखिए भगवान के लिए कर्म करना प्रारंभ कर दें अच्छा इसमें मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि मेरे लिए कर्म करें किंतु इसमें यदि इसके बाद वाले श्लोक से सहारा लेंगे तो यह पता चलेगा भगवान के लिए कर्म करना भी भगवान के आश्रित होकर के बिना आश्रय के उनका कर्म हो भी नहीं सकता है अब देखो ये उपासना का क्रम चल रहा है सगुणोपासना का मन बुद्धि सगुण में स्थापित नहीं हो पाते तो अभ्यास कीजिए अभ्यास में भी यदि सफलता नहीं मिलती है अब उनके लिए कर्म कीजिए नारण तीन विभाग हैं संसार में लोगों के एक बुद्धि प्रधान लोग होते हैं दूसरे मन प्रधान लोग होते हैं और तीसरे लोग हैं शरीर प्रधान जो बुद्धि प्रधान लोग हैं जो विचार से ही कर्म करते हैं उनके लिए वेद में ज्ञान कांड की चर्चा की गई और जो मन प्रधान लोग हैं जो अपने मन को सदा लोगों से साथ जोड़ते रहते हैं संबंध बनाने में कुशल हैं ऐसे लोगों के लिए उपासना की आवश्यकता है क्योंकि मन का संबंध यदि परमात्मा से हो जाएगा तो संसार के ये जो संबंध है ये कट जाएंगे अब जो शरीर प्रधान लोग हैं जिनके लिए शरीर ही महत्वपूर्ण तो है न मन की महिमा है उनके चित्त में न बुद्धि की है ऐसे लोगों के लिए भगवान कहते हैं मत कर्म कृत अब ध्यान दीजिए मेरे लिए ही कर्म करो अब यहां मेरे लिए कर्म करने का अभिप्राय क्या है मनो सगुणोपासना में यदि आप लगे तो भगवान के मंदिर की स्वयं झाड़ू करें स्वयं पोछा लगाएं, स्वयं बर्तन धोएं, स्वयं कपड़े बनाएं, स्वयं पहनाएं स्वयं स्नान आदि क्रिया करें ये भगवान के कर्म हो गए सारे दूसरा अर्थ देखें संसार में परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है और बनाई ही नहीं स्वयं बन गए हैं अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा इसका है अभिन्न निमित्तोपादान कारण का अभिप्राय बनने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है परमात्मा के अतिरिक्त दुनिया में कुछ नहीं है तो कर्म का संबंध आप जो भी करें परमात्मा का समझ करके करें काम बन गया नाम के लिए न करें प्रतिष्ठा के लिए न करें भगवान के लिए करें कर्म का संबंध भगवान के साथ अथवा आप ध्यान दें इस विषय कोई बहुत सूक्ष्म है केवल कहने मात्र से ये कर्म होने वाला नहीं है जन्म जन्म के संस्कार हमारे हैं मन के यदि सावधान नहीं होंगे तो कहे बले कि हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं किंतु होता अपने लिए ही हो जाता है हमने कई बार अनुभव किया है अपने चित्त का निरीक्षण करते समय कहीं किसी कर्म में यदि सफलता मिलती है तो बाहर बाहर से चाहे भले बोलें कि भगवान की कृपा से हुआ है तो अपने अंतक करण में कहीं ना कहीं ये बात सोई रहती है कि हमारा पुरुषार्थ है ये बहुत सूक्ष्म है देखो नरेंद्र मेरे ये सत्संग में नंबर मिलाना चाहिए अपना हम जब चिंतन करते हैं शास्त्रों का तो मुझे लगता है कि हमारे चित्त की स्थिति कहां है हमारा जीवन कहां चल रहा है क्या सच में मन बुद्धि समर्पित करने के स्थान पर चल रहा है कि अभ्यास में चल रहा है या भगवान के लिए कर्म में चल रहा है आप निरीक्षण कीजिए कर्म कीजिए भगवान के लिए मदर्थमपि अ मेरे लिए कर्म कीजिए इससे क्या होगा बोले कुरवन सिद्धिम ववाप्यसी आपके जिनमें जीवन में सिद्धि मिलेगी सिद्धि माने आप ये अणिमा गणिमा लघिमा सिद्धियां मत समझ लीजिएगा जिस साधना में आप लगे हो उसमें सिद्धि मिलेगी अर्थात जहां आप मन बुद्धि को परमात्मा में स्थापित करना चाहते हो सिद्धि माने सफलता हमको इस कर्म में सिद्धता मिल गई सफलता मिल गई यहां सिद्धि कारताप अड़िमा गढ़िमा लघिमा आदि जो सिद्धियां हैं उन सिद्धियों की ओर चित्तवृत्ति न जाए हम जिस कर्म में लगे हैं उसमें हमें सिद्धि मिलेगी परमात्मा के निमित्त कर्म करना परमात्मा के होकर के कर्म करना आज मैं चिंतन कर रहा था बैठ कर के सुबह ये प्रवचन सच कहें हमारा जीवन बन गया है और हमारी साधना बन गया है जैसे कोई एकांत में बैठकर ध्यान करता है भजन करता है संकीर्तन करता है वैसे मैं बैठकर करके इन विषयों का चिंतन करता हूं और नंबर मिलाता हूं कि कहां जीवन चल रहा है तो मत कर्म का अभिप्राय देखो जो कर्म आप कर रहे हो वो कर्म भगवान के लिए करने प्रारंभ कर दो देखो उद्देश्य बदल जाए काम बन गया कर्म करता हुआ व्यक्ति वैसे ही नजर आएगा अब जैसे व्यक्ति सत्संग सुनने के लिए आया एक कर्म हो गया ये अब इसका उद्देश्य क्या है यदि सत्संग आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सुनने आते हैं तो सत्संग भगवान के लिए हो गया देखो एक क्रिया है ये और समय व्यतीत करने के लिए आते हो चलो थोड़ी देर घूमने निकले हैं तो प्रेमपुरी जी भी हो आए ये उद्देश्य तो ये मत कर्म नहीं हो गया जी ये अपना समय बिताने के लिए आप आ गए कर्म एक ही है आ रहे हैं आप कर्म कर रहे हैं किंतु उसका उद्देश्य क्या है उद्देश्य प्रधान क्रिया हो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाए वो मत कृत कर्म है आप जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों में एक बात देखें इस कर्म को देख करके हमारा प्यारा प्रसन्न होगा क्या ये जो हम कर्म कर रहे हैं इस कर्म से उसे प्रसन्नता मिलेगी क्या ये मत कृत कर्म हो गया मेरे लिए कर्म अच्छा दूसरा अर्थ और भी ध्यान दीजिए ये थोड़ा रसीला है ये भाव प्रधान है और ये भी आपके चित्त को पवित्र करेगा मत कृत कर्म के आधार पर एक वृंदावन के विद्वान मध्य प्रदेश में करने गए कथा अब वो मध्य प्रदेश में एक जगह बैठकर के कथा कर रहे थे और भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे भगवान की कोमलता का वर्णन कर रहे थे भगवान की दयालुता का वर्णन कर रहे थे कैसे कैसे वो मदन मोहन गायों के पीछे भागते हैं कैसे गायों को बुलाते हैं कैसे सुबह से सायंकाल तक गोचारण करते हैं लोग बड़े मुग्ध हो रहे थे संयोग से उस गांव का एक व्यक्ति सच्ची घटना है ये उस गांव का एक व्यक्ति जिसे हिंदी पढ़ना भी नहीं आता था स्कूल कभी पढ़ने के लिए गया नहीं था दुनिया क्या है जिसको यह भी पता नहीं था बचपन से जो उसने काम चालू किया था वो गोचारण का अहीर था सुबह से लेकर शाम तक गाय चराता था यही उसका जीवन था वर्षा हुई तो गाय भागकर आ गई थी तो समय था सोचा कि चले कुछ गांव में हो रहा है तो हम भी सुनकर के आए जब उसने सुना कि श्याम सुंदर अहीर जाति के हैं और गाय चराते हैं इतने सुंदर चरण हैं उनके इतने कोमल हैं, उसको लगा गाय तो हम भी चराते हैं तो ये दुनिया के लोगों की गाय चराते हैं यदि भगवान की गाय चराने लगे तो काम हो जाए मत कृत कर्म भगवान का काम करें यदि भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं तो उनकी गाय यदि हम चराएं तो उनको भी शाम मिलेगा और मैं तो गाय चराने का काम ही करता हूं रोटी चाहिए वो हमको मिली जाएगी उसने कथा समाप्त होने के बाद आकर के भूदेव से पंडित जी से कहा जिस कृष्ण की आप चर्चा कर रहे थे जिनकी कोमलता का रिश्ता का आप वर्णन कर रहे थे वो ये रहता कहाँ है कहां गाय चराता है पंडित जी ने कहा वो वृंदावन में ये वृंदावन कहा है क्योंकि तो उस बेचारे को कहीं कुछ पता नहीं था पंडित जी समझ गए ना समझ है पता नहीं इसको वृंदावन कहा है तो कहा कि यहां से 200 किलोमीटर है 300 सौ किलोमीटर है ऐसे ऐसे रास्ता उसका ऐसे ऐसे जाते हैं पंडित जी को प्रणाम किया और चल पड़ा घर में आकर के बोला जब गाय ही चराना है यही काम है हमारा तो हम तुम्हारी गाय क्यों चराएं? अपने कृष्ण की गाय चराएंगे। और वहां से चलकर वृंदावन आ गया अब वृंदावन आया तो कई लोगों से पूछा कृष्ण गाय कहां चराते हैं कृष्ण रहते कहां हैं अब लोगों ने सोचा कहां बताएं किसी भक्त से पूछा होगा तो उसने महाराज पता बता दिया बिहारी जी के मंदिर का वो बिहारी जी के मंदिर में आया देखा कि बड़ी भीड़ लगी है और लोग दर्शन करने में लगे हुए हैं तो जाकर के वहां गोस्वामी से बोला ये गाय चढ़ाने का काम करते हैं हां करते हैं तो इनसे कह दो हम तो जा नहीं पाएंगे इनके पास में इनसे कह दो कि आज के बाद ये गाय नहीं चराएंगे आज के बाद इनकी गायें हम चराएंगे। गोस्वामी जी ने सोचा कि अच्छा फ्री का नौकर मिल गया है अब इसने इसको अपनी गायें दे दिया करेंगे उसको दे दिया एक कमरा और सुबह जितनी गोस्वामी जी की गायें थी उन सब गायों को कहा ये कृष्ण की गायें है और यही कृष्ण चराने के लिए जाते हैं तुम इनको चराने के लिए जाओ आप देखिए व्यवहारिक दृष्टि से यदि आप देखें उसको लोगों ने बेकूफ बनाया और वह सोचने लगा कि मैं सचमुच में कृष्ण की गाय चरा रहा हूं आप देखिए कर्म है गाय चराने का ही उसको क्या लगता है कि ये कर्म हम उनके लिए कर रहे हैं उनका कर रहे हैं दिन में इतनी प्रसन्नता होती है और गायों से भी वो इतना प्रेम करता है क्योंकि उसको लगता है ये परमात्मा की गायें हैं और परमात्मा किसको चराता था तो उनके चराने में हमारे चराने में कोई इनको कष्ट ना हो कि वो चराते थे तो सुखी रहे प्रत्येक गाय को नहलाता था प्रत्येक गाय को पोचता था कभी उठाकर कभी छड़ी भी नहीं मारता था कि ये गायें भगवान की हैं ये भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं बहुत आनंदित होता था प्रमुदित होता था दिन भर प्रसन्न रहता था स्वयं काल आकर के दर्शन कर लेता था और उसको लगता था कि मैंने कृष्ण को बहुत बड़ा विश्राम दे दिया कम से कम अभी इनको दिक्कत नहीं होगी बन बन भटकना नहीं पड़ेगा मैं उनको जो मिल गया हूं ईमानदारी से सेवा करूंगा अह ई ईमानदारी से सेवा करता था आनंद से रहता था संयोग से एक एक दिन एकादशी आई एकादशी के दिन वो गोस्वामी जी सब व्रत रहते थे और उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला जब खाने को नहीं मिला तो बड़ा दुखी हुआ और सायंकाल आकर के बोला कि ऐसी लापरवाही बरतोगे तो अपने गांव चला जाऊंगा और ये दोबारा तुमको फिर गायें चलानी पड़ेंगी और ही करके घूमना पड़ेगा ऐसी लापरवाही मत करना दूसरी बार उपजारियों से कुछ नहीं कहा ठाकुर जी से कहा कहा कि अब तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रोटी के लिए तो काम करते हैं तुमसे और कुछ चाहते नहीं है उसके बाद रोटी की भी व्यवस्था नहीं तो ये काम नहीं चलेगा अगली बार कभी ऐसा हुआ तो ये नौकर तुम्हारा भाग जाएगा तुम्हारे लिए कर्म करेगा ही नहीं अब महाराज ठाकुर जी तो सबके हृदय के झामते हैं नारायण मेरे दुनिया वाले चाहे भले समझें कि हम बिगार करवा रहे हैं या हम इसको बेकूफ समझ करके काम ले रहे हैं यदि आप यह चिंतन करते हैं कि हम परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं तो वो परमात्मा के लिए करने का जो कर्म का फल होता है वही मिलेगा क्योंकि देने वाला परमात्मा है ये जीव नहीं है देने वाला मारा जब दूसरे दिन एका दोबारा एकादशी आई तो ठाकुर को डर लगा कि कहीं भाग न जाए और ऐसे जो उनके लिए कर्म करते हैं, उनको तो सिद्धि मिलती ही है परमात्मा मिलते ही हैं। सिद्धि मिलना माने परमात्मा मिलना अब उस व्यक्ति ने क्या किया कि दोपहर का समय हुआ तो बड़ा दुखी हुआ बोले अभी तक भोजन नहीं आया और लगता है कि भोजन नहीं देंगे लोग तो हम चले जाएंगे किंतु ठाकुर जी को नहीं रहा गया जो भोग लगाया गया ठाकुर जी श्रीमान जी पूरी थाली उठा करके वहां से मंदिर से और पहुंच गए और उसको बुलाया और कहा कि देख तेरे लिए भोग लेकर के आया हूं भगवान कदम्ब के वृक्ष में बैठे थे इस लीला का कभी मैं चिंतन करता हूं तो हमारा तो हृदय भर आता है आप चिंतन कीजिए इस लीला को कदम्ब के वृक्ष पर भगवान विराजमान है और उसको बुलाकर बोले एक वाला देख तेरे लिए मैं लेकर के भोजन आया हूं और जब भगवान ने उसको भोजन दिया पीताम्बर में बंधा हुआ था पीताम्बर खोला उसने भोजन किया तो इतना स्वादु भोजन जीवन में कभी नहीं मिला था जिसको भगवान स्वयं खिलाएं उससे ज्यादा स्वाद जीवन में और क्या मिल सकता है इतना आनंदित हुआ और जो ऊपर देखा तो भगवान के चरण कमल इतने कोमल थे कि रो पड़ा चरण कमलों को पकड़ करके और कहता है रूखी ही रोटी बिनीत मिले इन चरणों को आना न जाना पड़े प्रभु हमें रूखी रोटी ही रोज मिलती रहे हमें कोई परवाह नहीं है किन्तु हम चाह यही है कि दोबारा इन चरणों को लेकर यहां मत आना हम भूखे बने रहेंगे किंतु तुमको कष्ट नहीं देंगे हम तुमको सेवा करने के लिए तुम्हारी आए हैं और तुम्हारे सेवा में समर्पित हुए कष्ट देने के लिए थोड़ी भगवान थाली धोने के लिए जब जाने लगा तो भगवान ने कहा थाली मत दो ऐसे ले जाएंगे तो जिस पीताम्बर में भोजन बांध करके लाए थे तो उसने कहा कि प्रभु जब से आए हैं तब तो से एक भी कपड़ा नहीं दिया है सब कपड़े फट गए हैं अब ये कपड़ा हम तुमको देने वाले नहीं है और भगवान ने काछवा रख लो तो भगवान का पीतांबर उसने अपने मस्तक पर बांधा भगवान तो चले गए किंतु तो इतना मस्ती में था वो एक तो भगवान का दर्शन हुआ भगवान का दीदार हुआ भगवान ने भोजन कराया इतनी मस्ती में था कि नाचता घूमता था सब जगह बन में सायंकाल गया तो इतना प्रसन्न था इतना प्रसन्न था स्वाभाविक है जिसके जीवन में ऐसी घटना घट गट जाएगी वो तो जिसने अनुभव किया होगा वही इसका रसस्वादन कर सकता है दुनिया का सर्वस्व सुख फीका पड़ जाता है यदि एक बार ध्यान में भी उनका दीदार हो जाए और जिसके नेत्रों के विषय बन गए हो जिनको साक्षात दर्शन हो गए उनका तो कहने ही क्या है पुजारियों ने पूछा गोस्वामियों ने क्या बात है आज बहुत आनंदित दिख रहे हो बहुत प्रसन्न दिख रहे हो तो बहुत नाराज हुआ और नाराज होकर के बोला क्या सगरे चेला तुम्हारे मर गए जो आज भगवान को स्वयं भोजन लेकर के जाना पड़ा पुजारियों के कुछ समझ में नहीं आया किंतु उस ड्रेस का पीताम्बर नहीं मिल रहा था जो पहनाया गया था दोपहर में और गोस्वामियों ने देखा कि पीतांबर इसके मस्तक पर बंधा हुआ है तो कहा तेरे को पीतांबर ये कहा से मिला किसने दिया उन्होंने कहा उनसे पूछो जिन्हें दिया है कहा उन्होंने दिया है क्योंकि मेरे पास कोई कपड़ा था नहीं अब महाराज गोस्वामियों को लगा कि तो बहुत पहुंचा हुआ लगता है क्योंकि रोज थाली में भोग लगाया जाता था तो पूरा का पूरा बच जाता था आज पूरी थाली साफ थी और अचंभव लगा कि हो क्या गया है कोई अनुमान लगा नहीं पाया किसी के भाव में ऐसी धारणा थी भी नहीं पुजारियों ने कहा कि आज के बाद तुम गाय चलाने नहीं जाओगे बोले क्यों मैं तो उनकी सेवा करने के लिए आया हूं मैं तो उनका कर्म करने के लिए आया हूं बोले जिनका कर्म तुम करने के लिए आए हो उनकी आज्ञाए की अब रात्रि में तुम यहां पहरेदारी करोगे बोला ठीक है अगर उनकी आज्ञाए मैं तो उनका कर्म करने के लिए आया हूं चाहे गाय चरवाएं चाहे झाड़ू लगवाएं चाहे पोछा लगवाएं चाहे जहां रख लें देखो एक बात ध्यान देने की इसमें और भी है जो सेवा करते हैं उनके लिए मैं निवेदन कर दू सेवा कभी कोई छोटी बड़ी नहीं होती है चाहे आप आरती करो चाहे पोछा लगाओ चाहे नारायण मेरे झाड़ू लगाओ जो ठाकुर जी के झाड़ू लगाने का फल है वही फल आपको आरती करने का मिलेगा ऐसा नहीं कि भगवान की आरती करने का अलग फल है और झाड़ू लगाने का अलग फल है जो भगवान की सेवा में भेद मानता है वह भगवान की सेवा के लायक ही नहीं है सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है सेवा अपने आराध्य की सब बराबर होती है कर्म भगवान के लिए जो किए जा रहे हैं सब बराबर की कर्म हैं हमने एक महात्मा से पूछा क्योंकि जब मैंने देखा आप कभी इस प्रसंग को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा हमको श्री राघविन्द्र सरकार के हृदय की कठोरता का पता तब चला कि इतने कठोर हो सकते हैं भगवान जब अंगद की बात सुनी अंगद देखिएगा राम राज्य की स्थापना के बाद जब भगवान ने सबको विदा किया अंगद रो रो करके भगवान के पैरों को पकड़ करके कहता है आप हमको मत भेजो यहां से हमारे पिता को तो बद कर ही दिया था चाचा ने आपकी कृपा से हम बच गए थे यदि भेज दोगे तो कहो मार भी डाले जाएं आपके अलावा इस संसार में हमारा कोई दूसरा नहीं है मेरे को आप अपने से अलग न करो किंतु भगवान ने एक भी उनकी गुहार नहीं सुनी मुझे बड़ा विलक्षण लगा कि थोड़ी सी प्रार्थना पर रीझ जाने वाले प्रभु कोमल हृदय वाले प्रभु इतना कठोर कैसे बन गए क्या कारण है मैंने एक महात्मा के चरणों में निवेदन किया कि महाराज मेरे को समझ में नहीं आता है किसमें गड़बड़ी है अंगद की क्या गड़बड़ी है क्या अंगद ने कोई ऐसा अपराध कर दिया है जो भगवान की सेवा में रहने लायक नहीं है ये क्यों ऐसा किया इनको रखा क्यों नहीं क्योंकि सुग्रीव के यहां अंगद की कोई आवश्यकता थी नहीं भगवान के यहां बने रहते तो महात्मा ने कहा कि मेरे को बड़े प्रेम से कहा बेटा बात यह इसमें अंगद भगवान की सेवा में भी नीच सेवा समझते हैं हमने कहा कैसे वो स्वयं कहते नीच टहल घर की सब करी हो आपके घर की जो नीच सेवा है वो मैं करूंगा तो नीच सेवा कोई नहीं होती याद रखिएगा सेवा सब बराबर है नाली साफ करने की भी सेवा सेवा ही है उनका कर्म उनका कर्म है पाठ करने का भी कर्म उन्हीं का कर्म है तो मत कृत कर्म ध्यान रखिए भगवान के लिए कर्म किया जाए तो ये उसने कहा कि ग्वाले ने अगर उनकी इच्छा है कि मैं पहरेदारी करूं तो पहरेदारी करूंगा और उनकी इच्छा है मैं गाय चराऊं तो गाय चराऊंगा मैं उनकी सेवा में आया हूं उनके कर्म करने के लिए आया उनको जैसी प्रसन्नता हो वैसे वो करें चौकीदारी की सेवा उसको मिली जब चौकीदारी की सेवा उसको मिली तो श्याम सुंदर रात्रि में तो रोज रास के लिए जाने वाले थे जो महाराज जाने लगे तो चौकीदार ने पकड़ लिया कहा जा रहे हो बोले कि सेवा कुंज जा रहे हैं क्यों वहां रास होता है रास क्या है सब लोग इकट्ठे होते हैं हम सबके साथ नाचते हैं तो उसग्वाले ने कहा कि ऐसे नाच नाचोगे तो बदनामी और होगी तुम्हारी और दूसरी बात यह बालक बिहारी तुम खोर खोर ना निहारी कहूं डगर भूल जाओगे अरे वृंदावन की गलियां बड़ी साखड़ी हैं और तुमने सब गलियों को देखा नहीं है और यदि कहीं गए रात्रि का समय है रास्ता भूल जाओगे ओह ती प्रभात लाल यदि लौट करके ना आओगे कुमार तो इस पहरेदार को कारागार में फटाओगे आप छोटे हो कहीं रास्ता भूल गए और होते सुबह यदि नहीं आए तो पता है क्या होगा ये पहरेदार तुम्हारा और कारागार में चला जाएगा लोग यही कहेंगे इसी ने गड़बड़ किया है भगवान ने कहा देखो भाई हमको जाना तो सच्चा है बोले यदि जाना है तो एक युक्ति है कहा क्या युक्ति है इस पहरेदार को भी साथ ही ले लो तो बोले तुमको रास्ता पता है बोले नहीं पता है तुमको तो पता है अगर भूल जाओगे तो हम भूलेंगे तो आप भी भूलोगे आप भूलोगे तो हम भी भूलेंगे यदि लौट कर आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे तो जेल किसको भेजा जाएगा दोनों नडारत होंगे भगवान ने कहा अच्छा चलो अब जब भगवान लेकर के उसको चले देखो मत कृत कर्म करने का फल है जिसको अक्षर का बोध नहीं है भगवान के स्वरूप का भी बोध नहीं है ऐसा नहीं को जानकार है भगवान के स्वरूप का उसका भी बोध उसको नहीं केवल भगवान के लिए कर्म कर रहा था उसका प्रतिफल यह हुआ कि जब भगवान लेकर उसको चले थोड़ी देर जाने के बाद भगवान बोले मैं तो थक गया तो कहा क्यों नहीं थकोगे पहले गाय चराते थे दिन भर तो अभ्यास था अब जब से मैं चराने के लिए आ गया हूं तो अभ्यास तुम्हारा छूट गया है कोई बात नहीं यदि थक गए हो तो आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ हम हमलाद कर लेके चलते हैं कहा चलना है भगवान ने कहा बैठो और बैठाल कर उसकी सवारी कर ली सवारी करके चलने लगे संतों ने ऐसा मधुर वर्णन किया है देवताओं ने गंधर्वों ने किन्नरों ने उसकी महाराज भाग्य की सराहना की और उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया गोविंद के ऊपर और उस ग्वाल के ऊपर जब भगवान रास मंडली में पहुंचे तो दरवाजे पर बोले सुन ग्वाल तू यहीं खड़ा रहना कोई अंदर ना आ पाए कोई बाहर ना जा पाए उसने कहा कमाल हो गया यही सेवा वहां थी यही सेवा यहां है चलो जो तुम्हारी आज्ञा है भगवान गए हमारे रसिक संत सुनाते हैं कि रात्रि में भगवान शिव आये और जो अंदर जाने लगे तो लठिया लगा के बोला कहां जा रहे हो बाहर हो यहां चौकीदारी हमारी है और यदि बोले भगवान के दर्शन करना बोले मग में ही बिहरो और रास्ते में ही घूमते रहो यहीं रास्ते में दर्शन हो जाएंगे तुम्हारा इतना विकराल स्वरूप है देख करके मेरा लाला डर जाएगा नहीं जाने दिया भगवान शिव ने कहा पूछ करके आओ पूछने के लिए गया तो भगवान ऐसे सुंदर ढंग से नृत्य कर रहे थे अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना मरा देख करके चंबित हो गया कि इतना सुंदर नाचते रास्ते मेरा एक एकांत में खड़ा होकर निहारता रहा भगवान की नाचते नाचते घुंगरू टूट गई जो घुंगरू टूटी तो लगा कहीं पैरों में लग जाए उठा उठा कर घुंगरू अपने जेब में डालने लगा भगवान तो नाचते रहे जब सुबह नृत्य समाप्त हुआ चार बजे तो भगवान ने देखा रहे तू यहां कैसे तो कहा एक बाबा जी आए हैं बैल पर सवार और ऐसे भी स्वरूप है बाहर आए तो भगवान शिव को देखकर कर मुस्कुराए बोले ये हमको नहीं आने दे रहा था आप नाराज मत होना ये बोला है किसी को पहचानता नहीं है कल से ऐसी गलती नहीं होगी और लेकर के जो महाराज वहां पहुंचे तो आप कभी यदि वृंदावन के इतिहास को आप जानते होंगे तो समझ में आ जाएगा दुनिया में अधिकतर मंदिरों की आरती चार बजे होती है पांच बजे होती है छह बजे मंगल आरती वृंदावन में भी सब मंदिरों की आरती उसी समय होती है किंतु हमारे बांके बिहारी की आरती आठ बजे के बाद ही होती नौ बजे होती है कारण क्या है इसी दिन परंपरा डाली इसी ग्वाल ने जब नगाड़े बजने लगे और शैनाइया बजाई जाने लगी मंदिर में घंटे बजने लगे तो दौड़ करके बोला तुम लोगों को कुछ ज्ञान तो है नहीं अभी अभी सोए हैं तो कहा भी अभी, अभी सोए तो रात भर क्या करते रहे तो घुंगू निकाल करके दिखाया ये करते रहे नाचते रहे हमको भी साथ में ले गए थे अभी तो सोए हैं इनको सोने दो अब जब भगवान को सला दिया गया तब से भगवान लेट ई करके जगते बम्बैया ठाकुर है हमारे बिहारी बंबई वाले जैसे लेट्स हो के जगह वैसे वो जगह तो देखो मैं निवेदन कर रहा था ये उसके जीवन में सिद्धि कहां से मिली इस सिद्धि का संबंध सीधे भगवान के लिए कर्म करना ही है भगवान के निमित्त कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए आज से अपने लिए कर्म मत करो देखो निजांग मपिया गोप्यो ममेती समुपास भ्याम परम नमे किंचिन निगूढ़ प्रेम भाजनम आप प्रत्येक क्रिया को नाय केवल सोचने की दिशा बदल दे तो जीवन की दशा बदल जाए आप प्रत्येक क्रिया को परमात्मा का कर्म बना सकते हैं आप भोजन करते हैं तो भोजन को भी परमात्मा का कर्म बना सकते हैं आप घूमते हैं तो भगवान का कर्म बना सकते हैं प्रत्येक कर्म को आप भगवान के भगवान के लिए कर्म बना सकते हैं भोजन करते समय ये भाव रहे कि यदि शरीर स्वस्थ रहेगा भोजन ठीक मिलेगा तो हम भजन कर सकेंगे तो आप चिंतन कीजिए क्या यह भोजन करने की क्रिया भजन हो गई कि नहीं हो गई आप घूमने जाएं और चिंतन हो यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ध्यान कर सकेंगे भजन कर सकेंगे विचार कर सकेंगे उनको पा सकेंगे तो घूमना भी आपका कर्म परमात्मा का कर्म हो गया भगवान स्वयं श्री उद्धव से कहते हैं कि गोपियों से ज्यादा मैं किसी दूसरे को प्रेम नहीं करता हूं क्यों बोले निजांग पिया गोप्यो ममीति समुपास गोपियां अपने शरीर का भी ध्यान रख करती हैं तो इसलिए करती हैं कि ये कृष्ण का शरीर है ये ध्यान दीजिए ये परमात्मा का शरीर है परमात्मा का दिया हुआ शरीर है ये उनका शरीर है तो उनका श्रृंगार करना भी परमात्मा की सेवा हो गया भोजन करना भी परमात्मा की सेवा हो गया चलना भी परमात्मा की सेवा हो गया आप प्रत्येक कर्म को इसलिए हमारे यहां कर्म बदलने की बात नहीं कही गई कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मनावानुसृज स्वभाव करोत यत यकलम परस्मै नारायणेती समर्पये तत् से वाणी से मन से स्वभाव से आप जो जो कर्म करते हो देखो उन कर्मों का संबंध परमात्मा से कर दीजिए काम बन गया और महाराज इतना आनंद होता है सच कहते कुछ दिन करके देखो मैं बाणी से नहीं कह सकता हूं आपको इतना आनंद आता है इतना आनंद आता है ये तो कोई महाराज करके ही इसका अनुभव लिया जा सकता है मैं कैसे बाणी से इसको बता सकूं ये घूंगे का रस है ये ऐसा रस ऐसा रस है मैं तो अनुभव करता हूं इसका आप भगवान के लिए कर्म करना प्रारंभ कर दे मद मेरे अर्थ के लिए और सच में यदि ये जीवन में हो जाए तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है सिद्धिकार तो परमात्मा ही समझ लीजिए सच में जीवन की सिद्धि परमात्मा ही है तो कुरन सिद्धि मवाप से अच्छा अगर ये भी करने में आप समर्थ नहीं है इससे ज्यादा सरल दुनिया में और क्या रास्ता होगा जी मैं कई बार चिंतन करता हूं भगवान की करुणा का और हमारे यहां जितना सरल साधन परमात्मा की प्राप्ति का है शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा आप देखे इससे ज्यादा क्या आप कर्म कर रहे हैं केवल कर्म करते समय या चिंतन करें कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं अच्छा उस समय चिंतन ना भी हो पाए और देखो ध्यान दो आवश्यक नहीं कि मैनेजर फैक्ट्री का जो होता है वह हरदम जान रखता है कि मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूं नौकर यह हरदम जान नहीं रखता है कि मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूं किंतु उसके मन में होता है कि मालिक के लिए काम कर रहा हूं तो मन में यदि आपके आ जाए जरूरी नहीं कि हर समय आप याद रखो कि ये कर्म हम उनके लिए कर रहे हैं एक बार मन में बैठाल दो ये बात कि हम अपने लिए कर्म नहीं कर रहे हम उनके लिए कर्म कर रहे हैं आप देखिए फिर इसका आनंद इसका जो रस मिलेगा उसका आनंद आप समझिए कितना मिलेगा वो तो आप करके देख लीजिएगा भगवान कहते हैं यदि इतना भी नहीं कर सकते हो तो अथई तप्यशक्त करतुम मद्योग्य मश्रिता मद योग्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततक कुरु यतात्मवान। अगर भगवान के लिए कर्म करने में भी आप सफल नहीं हो रहे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें मद योगाश्रिता मेरे आश्रित होकर मद योग का मेरे आश्रित होकर के क्या करें बोले सर्व कर्म फल त्यागम आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसके फल की अभिलाषा का परित्याग कर दें आप कर्म करें किंतु फलाभिलाषा न हो और कर्म कैसे करें बोले यतात्मवान हमारे टीकाकार लिखते हैं यथात्मवान का ही प्राय इंद्री संयम होकर के एक तो भगवान का आश्रय हो जब भी कोई कर्म करें तो ये हो कि हमारा प्यारा हमारे साथ में है हम उसके आश्रित होकर कर्म कर रहे हैं देखो भगवान का आश्रय तो अपने को रहना ही चाहिए जी हरदम ये लगे कि हमारा प्यारा हमारे साथ में है हमको उनका आश्रय है हम उनके आश्रित होकर के ये कर्म कर रहे हैं और उसके बाद सर्वकर्म फल त्यागम नारायण केवल शुभ शुभ कर्म का फल का त्याग नहीं करना सर्व कर्म में तो अशुभ भी आ गए शुभ भी आ गए किंतु तो मैं आज चिंतन कर रहा था कि यदि भगवान के आश्रित होकर के और इंद्री संयमवान होकर के यदि हम कर्म करेंगे तो अशुभ होंगे ही नहीं भगवान का यदि आश्रय है और इंद्रिय संयम है यदि जीवन में तो अशुभ कर्म कहां से होंगे भगवान हमारा करना ही करने ही नहीं देगा हमको किंतु मानो सर्व कर्म फल त्याग का अभिप्राय यह कि चाहे कैसे कर्म हुए हों आपसे नारायण मेरे चाहे कितने सावधान होकर के आप जीवन में कर्म किए हो किन्तु कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हो जाती है यदि उनका आश्रय नहीं है जवानी में जाने कितने कितने दोष आते हैं जीवन में लड़कपन में आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है जो भी आए हैं सर्व कर्म फल का त्याग है देखो भाई अच्छे कर्मों का त्याग करो समर्पण करो उनके चरणों में और बुरे कर्मों का निवेदन करो जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका जो फल हो उनके चरणों में समर्पित है और बुरे कर्मों का निवेदन अब ये कैसे किया जाए जीवन में कैसे ये उतरे इसकी चर्चा अब कल करेंगे अंत में अपने आराध्य के पावन पवित्र चरणों में हमारी यही प्रार्थना है हमारी मति रति गति उन्हीं के पावन पवित्र चरणों में बनी रहे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 जय जय श्रीलाद हरिओं पूज्य महाराजी के चरणों में प्रणाम अब शांति पाठ होगा हर ओम ओ पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण मुदज्यते पूर्ण से शांति हरि ओम ओ नमः हरि ओम